ओम। बद्रं करने भी भद्रं कर्णे श्रृणुयामदेवा भद्रम पशेम्श्रा स्थर सुुवा गुशस्तनुर् व्यमदेवतु स्वस्न न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ती नक्षो अरष्टनेमी ओम शांति शांति शांति स्वनो बृहस्पतिदधा ओ शाशाशा शंकर शंकरचार्यवं बादरायनम सूत्रभाष्य पुनः पुनः गुरुरात्मेति यो गुररात्ति मूर्तिदिभागिनेोम वदव्यादेहाय दक्षिणा नम शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादरायन सूत्र सूत्र्य वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम पदवेहाय दक्षिणामूर्त शांति शांति शातिशा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 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं सौरायनी गार्गे के पांच प्रश्नों में से प्रथम जो प्रश्न है कि इस कार्यक्रम संघात में कौन अपने अपने व्यापारों से उपरत होते हैं अस्मिन पुरुषे कानी स्वपंती इसका उत्तर द्वितीय कंडिका में दृष्टांत के साथ आचार्य पिपलाजी दे रहे हैं पूर्व में दृष्टांत बताया गार्गे को संबोधित करके अर्क और रश्मियों का तो उदित होता हुआ जो आदित्य है उसी से निकल करके रश्मियां दसो दिशाओं में फैल जाती हैं और अस्त होते हुए आदित्य में ही दसो दिशाओं में फैली हुई किरणें फिर एक एकीभूत सी होती है ये दृष्टांत है ऐसे ये आदित्य स्थानीय जो मन और किरण स्थानीय जो इंद्रिया तो इन किरण स्थानीय इंद्रियों का भी प्रलय काल में तथा सुसुप्ति के समय स्वाप अवस्था में मन में एकी भाव होता है अस्त होते हुए सूर्य में रश्मियों के तरह इसे एवं हवई तत्सर्व परे देवे मनसि एकी भवती इस वाक्य से आचार्य पिपलाज्जी ने कहा और इसमें तत्सर्वम शब्द से ग्राह्य है बाह्य इंद्रिया और परदेव शब्द विशेषण है मन का <coughs> मन भी अपने विषयों का अवभाषक होने से देव है तो बाह्य इंद्रिया भी अपने अपने विषयों के अवभाषक होने से देव है देव शब्द का अर्थ है प्रकाशक बाह्य इंद्रिया प्रकाशक होने पर भी मनाधीन रहती है मन के अधीन है इसलिए मनोरूप जो देव है वह अपने अधीन चक्षुरादि देवों को रखने वाला होने से पर है उत्कृष्ट है प्रकृष्ट देव है और उस प्रकृष्ट देव में स्वाप अवस्था में ये सब बाह्य कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय एक भूत होते हैं अपने अपने व्यापारों से उपरत होकर के मन के अधीन होते हैं इसे एवं अहई तत्सर्व परे देवे मनसि एकी भवती इस वाक्य से कहा गया अब और जब जग जाता है तो उस समय इसी मन में विलीन हुई बाह्य इंद्रिया मन से ही निकल आती हैं जैसे अस्त के समय सूर्य में विलीन हुई रश्मियां उदय के समय सूर्य से ही निकल करके दसों दिशाओं में फैल जाती है। आगे हैं आगे कहते हैं तेन तर्स इत्यादि जो वाक्य आ रहा है इसका भाष्य में व्याख्यान प्रारंभ होता है यस्मात स्वप्न इत्यादि से इसका विचार करना है हम लोगों को एवं हवई तत्सर्व परे देवे मनसी एक भवती की व्याख्या हो गई है तेनतर ही ऐस पुरुषो इसकी व्याख्या होनी है इसका यस्मात इत्यादि व्याख्यान है तेनतर ही इत्यादि का और इस व्याख्यान भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए स्वप्नेपी व्यापार व्यापार उपलब्धे हे एकी भावो इति इति वासना अपि चक्षुरादीव्यापारोपलबेक असिद्श्यवासनाद्रियव्यापारोपलबाशदीश्रवणा भंस्यम इति जो पूर्व वाक्य से स्वाप अवस्था में बताया गया बाह्य इंद्रियों का मन में एक ही भाव इसके असिद्धि की आशंका की जा रही है स्वप्न अवस्था में स्वाप अवस्था से दोनों को लेना है स्वप्न और सुसुप्ति तो स्वप्न अवस्था में आक्षेपकर्ता कह रहे हैं बाह्य इंद्रियों का व्यापार जागृत अवस्था के तरह ही प्रतीत होता है अनुभव में आता है इसलिए मानना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में जो पूर्व वाक्य ने बाह्य इंद्रियों का मन में लय बताया एक ही भाव बताया वह असिद्ध है अनुपन्न है निश्चित नहीं होगा यही शंका बताई कि स्वप्ने भी चक्षरादि व्यापार उपलब्ध है तो स्वप्न अवस्था में भी जागृत अवस्था की तरह ही अपी शब्द जागृत अवस्था को दृष्टांत के रूप में दिखाने के लिए है तो दृष्ट जागृत में जैसे बाह्य चक्षरादि का रूपादि ग्रहण रूप व्यापार अनुभव में आता है ऐसे स्वप्न में भी रूपादि का ग्रहण चक्षुरादि से होता हुआ अनुभव में आ रहा है इसलिए तो चक्षुरादि व्यापार उपलब्ध है एक ही भावो असिद्ध तो मन में चक्षुरादि बाह्य करणों का एकी भाव असिध है अनुपपन्न है ये कहा गया इति आशंक इस प्रकार की आक्षेपकर्ता के द्वारा आशंका होने पर इसका समाधान तेन तरी इत्यादि से जिस अभिप्राय से किया जा रहा है उसे कह रहे हैं कि वासना में इंद्रिय व्यापार उपलब्धा वपी बाह्य शब्दादि श्रवणादि व्यापारा न तम साधय तुम इति वाक्यम तो स्वप्न अवस्था में वासना में इंद्रियों का रूपादि ग्रहण रूप व्यापार उपलब्ध होने पर भी जो व्यावहारिक सत्ता वाले बाह्य इंद्रिया हैं उनका स्वप्न में व्यापार नहीं हो रहा है बाह्य व्यावहारिक सत्ता वाली चक्षुरादि इंद्रियों का तो स्वप्न अवस्था में उपरम ही है स्वस्व व्यापार से व्यापाराभाव ही है तो व्यापारा भावे न तम साध स्वप्नावस्था में बाह्य इंद्रियों के व्यापारा को तम शब्द बता रहा है तो उस व्यापाराभाव को सिद्ध करने के लिए द्वितीय इत्यादि वाक्य और उसकी व्याख्या यस्मात इत्यादि से भगवान भाष्यकार करते हैं तो वाक्यम व्याख्याति स्वप्नावस्था में बाह्य इंद्रियों के व्यापाराभाव को बताने वाले मूलकंडिकास्थ तेन तरी इत्यादि वाक्य की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं ये अवतरण टीका का अर्थ निकला अब भाष्य को देखिए शब्दादी उपलब्धि मनसि एकी काले इव शब्दादी उपलब्धीकरणी मनसी एकीभूतापाराउपरता का अर्थ करते हैं तस्मात तो तेन इस शब्द से अपेक्षित यस्मात इत्यादि का अध्यय करके ये तेन शब्द का अर्थ बताया जा रहा है तो कहते यस्मात्व काले स्रोत्रादीनी शब्दादि उपलब्धि करना तो जिस कारण से स्वप्न अवस्था में श्रोत्रादि इंद्रिया शब्दादि उपलब्धि का करण है स्वप्न काले स्रोत्रादि जो इंद्रिया है जो कि जागृत अवस्था में शब्दादि के उपलब्धि यानि ज्ञान का साधन है करण है वे मन से एकीभूतानी स्वप्न के समय जिस कारण से एक ही भूत है और एक ही भूत वस्तुतः नहीं है क्योंकि एक ही भाव का अर्थ होता है प्रलय और कार्य का लय होता है अपने उपादान कारण में तो बाह्य चक्षरादि इंद्रियों का उपादान कारण मन नहीं है वो है अपत पंच महाभूतों के सत्व गुण अलग अलग और रजोगुण ज्ञानेंद्रियों का बाह्य ज्ञानेंद्रियों का उपादान कारण है अलग अलग अपंचकृत पंचमाभूतों के सत्वगुण कर्मेंद्रियों का उपादान कारण है अपंजकृत भूतों के ही अलग अलग रजोगुण इस प्रकार ये अलग अलग उपादान कारण होने से उनमें तो स्वरूपतः लय होगा बाह्य इंद्रियों का और मन उपादान कारण न होने से मन में स्रोत्रादि इंद्रियों का लय का अर्थ है अपने अपने व्यापार से उपरत होकर के मन के अधीन होकर के उनका रहना ये दिखाने के लिए स्वरूपतः लय नहीं केवल अपने अपने व्यापार से उपरत होकर के मन का अधीनत्व तो मात्र है एक ही भवन का अर्थ इसे दिखाने के लिए ईव शब्द का प्रयोग किया है मनसी एकीभूतानी वूपतः एकी भूत नहीं होते भूत से होते हैं, यानी लीन से होते हैं। ये अर्थ निकला करण व्यापारात उपरतानी तो करण व्यापार यानी अपने अपने जो रूपादि ग्रहण रूप व्यापार है इन व्यापारों से ऊपरत हुई श्रोत्रादि जो शब्दादि उपलब्धि के करणभूत इंद्रियां हैं वे स्वप्नावस्था में मन में एक ही भूतसी हैं ही भूतसी हैं यानी स्वरूपतः लीन नहीं है तो ईव शब्द का जो भाष्य में प्रयोग हुआ उसका अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार टीका में यस्मा इस प्रतीक के बाद में श्रोत्रादीना एकी भाव नाम स्वस्व्यापार विहाय मनस्तंत्रतया अवस्थान मात्र न तो मुख्यमेक तमाम मन प्रकृतिभावन अप्रकृत तद अभिप्रेत्य युवकार प्रयुक्तः तो ये कहते हैं श्रोत्रादि इंद्रियों का एक भाव का अर्थ है अपने अपने व्यापार से उपरत होकर कर के विहिक अपने अपने व्यापारों को छोड़ कर के वो हक त्यागे धातु से बिहा ये शब्द बना तो अपने अपने कार्यों को छोड़ करके मनस्तंत्रतया अवस्थान मात्रम मनस्तंत्रतया का अर्थ है मनो अधीनतया तो मन के अधीन हो करके अवस्थित होना यही क्या है इनका एक ही भाव है अपने अपने व्यापारों को बंद करके मन का मन के अधीन हो करके रहे ये एक ही भाव का अर्थ है इसे दिखाने के लिए भास्कर भगवान ने युवा शब्द का प्रयोग किया है मुख्य एक ही भाव यानी स्वरूप लय नहीं समझना यही कह रहे हैं कि न तो मुख्यम एकत्वम तेषा तो बाह्य इंद्रियों का मन में मुख्य एकत्व या ने स्वरूपत लय नहीं होता है क्यों तो कहते मन प्रकृतिक्वा भावे न तो मन प्रकृतिकत्व का अभाव होने से अप्रकृत तद अनुपपत्ते तो अप्रकृति यानी जो प्रकृति यानी उपादान कारण नहीं है उसमें तद अनुपत्त्य में तत्का अर्थ है स्वरूपलय स्वरूपलयात्मक एक ही भाव मुख्य एक ही भाव वो है स्वरूपलय उसकी अनुपपत्ति उपपत्ति का तो अर्थ होता है सिद्धि अनुपत्ति का है असिद्धि तो जिसका जो उपादान कारण नहीं है उसमें यदि ये की भाव यानी लय बताया जा रहा है तो वह लय गौन ही होगा मुख्य नहीं होगा क्योंकि मुख्य लय कार्य का अपने उपादान कारण में हुआ करता है अपने अपने उपादान कारण में ही कार्य मुख्य रूप से लीन होता है ये यहां पर कहा गया कि तेषा मन प्रकृतिकवाभावना तो तेषा यानी स्रोत्रादीनाम मन प्रकृतिकवाभावना का अर्थ है मन प्रकृति जिसकी है उसे कहा जाता है मन प्रकृतिक तो उसमें रहने वाला एक धर्म है मन प्रकृतिकव तो। और मन प्रकृति है किसकी प्रकृति यानी उपादान कारण वो तो है इच्छा द्वेष सुख दुख इनका उपादान कारण है मन जो मन के परिणाम है उनका उपादान कारण मन को माना जाएगा तो उनका तो स्वरूपलय होगा मन में और उनको कहा जाएगा मन प्रकृतिक उनमें एक धर्म रहेगा मन प्रकृतिकत्व दि में और ये जो स्रोत्रादि इंद्रिया है यह मन प्रकृतिक नहीं है इसलिए उनमें मन प्रकृतिकत्व तो धर्म नहीं रहेगा उसका अभाव रहेगा तो तेषा मैंने स्रोत्रादी नाम इंद्रिया नाम मन प्रकृतिकत्वाभावे ना तो, तो उनमें मन प्रकृतिकत्व तो नहीं है मन प्रकृतिकत्व तो का अभाव है तो स्रोत्रादि इंद्रियों में मन प्रकृतिक्व का अभाव होने से अप्रकृतों यानि अनुपादने तो स्रोत्रादि का जो उपादान कारण नहीं है मन उसमें स्रोत्रादि का मुख्य एक ही भाव अनुपन्न है तो तद अनुपपत्ते इति अभिप्रेत्य इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार ने एकी भूतानी ईव यहाँ पर ईव शब्द का प्रयोग किया ये लिखते हैं अभिप्रेत्य युवकार प्रयुक्त इव शब्द का प्रयोग है अब भाष्य में देखिए मूल मूलकंडिकास्थ तेन शब्द के द्वारा अपेक्षित यस्माद् इत्यादि का अध्यार करके अब तेन का अर्थ आ, अर्थ निकला कि तेन यानि तेन कारण यानि तस्माद कारणात् और तरही शब्द का अर्थ है तस्मिन स्वापकाले तो स्वापकाले तो स्वाप शब्द से स्वप्न और सुसुप्ति दोनों को लेना तो स्वप्नवस्था में भी और सुसुप्ति अवस्था में भी ये तरह ही शब्द का अर्थ निकलेगा उन दोनों अवस्थाओं में क्या होता है कि जो स्वप्नावस्था में पहुंचा या सुसुप्ति अवस्था में पहुंचा वह व्यक्ति एष शब्द से ग्राह्य है तो ये देवदत्तादी लक्षण पुरुष तो देवदत्तादी नामक जो पुरुष है स्वाप अवस्था में पहुंचा हुआ वह बाह्य इंद्रियों का मन में एक ही भावसा होने के कारण बाह्य इंद्रियां अपने अपने व्यापारों से उपरत होने के कारण क्या होता है कि न श्रृणोती तो बाह्य इंद्रिय जो स्रोत इंद्रिय हैं उसका जो शब्द ग्रहणात्मक व्यापार है जिसे श्रवण कहा जाता है वो नहीं कर पाता और न पश्यति, यह स्वाप अवस्था में पहुंचा हुआ पुरुष न पश्यति कार्थ का अर्थ है जागृत अवस्था कालीन आदि विषयों का ग्रहण नहीं कर पाता और न जिग्रति सुगंध या दुर्गंध रूप जो घ्राण इंद्रिय का विषय है उसका ग्रहण रूप व्यापार घ्राण इंद्रिय नहीं कर पाती और न रसयते मधुरादि सड़ रसों का ग्रहण रसन इंद्रियों से नहीं रसन इंद्रिय से नहीं हो पाता और त्व इंद्रिय से स्पृश्य स्पर्श नामक विषय का ग्रहण नहीं होता न स्पर्शते और वाघ इंद्रिय से वदन रूप व्यापार नहीं होता शब्द उच्चारण नहीं होता और ना दत्ते हस्त इंद्रिय का जो ग्रहण आदान प्रदान रूप व्यापार है वो नहीं हो पाता और नानंद ये उपस्थ का जो व्यापार है वो नहीं हो पाता नानंद ये और नीसृजते से बताया गया पायु का जो व्यापार है मल विसर्जन वो नहीं हो पाता न ई इससे बताया जा रहा है इणगतो धातु का यगंत का रूप होने से पाद इंद्रिय का जो गमना गमन रूप व्यापार है वो नहीं कर पाता कौन जो स्वाप अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसकी जागृत अवस्था में द इंद्रिय जैसे गमनागमन रूप व्यापार करती है ऐसा सुसुप्ति में नहीं करती ये अर्थ निकलेगा तो ने आयती तो उस समय लोग उसे कहते हैं कि स्वपीति इति आचक्षते स लौकिका तो जो लौकिक पुरुष है जागृत अवस्था वाले तो जो स्वाप में पहुंचा है उसे कहते हैं कि इस समय यह जग नहीं रहा है सोपीति स्वाप अवस्था में है जो भाष्य में न्यायाते पद हैं टीकाकार बता रहे हैं यगंत प्रयोग है ये यगन धातु से बना है तो इंग प्रत्येकी प्रकृति है ईण धातु ये टीका में लिखते टीकाकार ईणो रूपम एतन न गति ईया तो अर्थ निकलेगा गति और न ईया अर्थ निकलेगा न गति तो इस प्रकार द्वितीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न होती है सौरायणी गार्ग का जो प्रथम प्रश्न था आचार्य पिपला जी से पूछा हुआ उसका उत्तर आचार्य पिपला ने दिया का आ, आ, इन धातु से यंग प्रत्यय हुआ हम्म और यंग प्रत्यय हो करके फिर सनयंगों से द्वित्व हुआ अद्वित्व होकर के ईया ई आय धातु बना और उसका ई आयतः ये रूप बन जाएगा हाँ हा? यंग वो गीत होने से आत्मनिपथ है उसका ई आयते ऐसा रूप चलेगा और यंग प्रत्यय होता है बार बार एक ही क्रिया की आवृत्ति होती है उसके लिए हल हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। अधी होना चाहिए तो इसलिए टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा पास नंबर में कि यह छांदस प्रयोग है वेद में पान, जो पौरुषेय व्याकरण है शास्त्र उसका नियम सर्वत्र लागू नहीं होता पांच नंबर टिप्पणी में लिखा है ना इति तो हलादे नगंतला स्मृत छांदसम एव यदि यंग, अवधेय यानी हलादेकाचो इत्यादि से आ, ये स्मृति यानी पाणनीय सूत्र हलादी इत्यादि जो सूत्र है पाणिनी जी का क्रिया की अभि अभ्यावृत्ति को दिखाने के लिए हलादी एकाच धातु से यंग प्रत्यय होता है ऐसा उसका अर्थ है उस सूत्र का तो इस सूत्र के आधार पर यह एकाच होने पर भी हलादी न होने से यंग नहीं होना चाहिए था तो भी हुआ छांदस समझना छांदस का अर्थ है वैदिक तो वेद में तो पाणनीय सूत्र के सभी नियम लागू नहीं होते इस अभिप्राय से यगंत है करके बताया गया टीका में अब तृतीय कंडिका का अवतरण लिखते हैं भास्कर भगवान सुप्त वु श्रोत्रादिशु इत्यादि और इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए तृतीय कंडिका द्वितीय प्रश्न के उत्तर के रूप में आ रही है इसी अभिप्राय से ये अवतरण लिखते हैं टीकाकार कानि इति अस्य स विषयानि का स्वप्तीषयानी बाह्यकमें अतस्तेषावे जागरण धर्म उत्तर उक्त कागृति आह इति तो कहते हैं जो प्रथम प्रश्न था गार्गे का आचार्य पिपला जी किया हुआ वो क्या प्रश्न था कानी स्वपंती इस प्रश्न का उत्तर दिया आ, दे दिया जा दे कि स विषयानी बाह्यकरणी स्वपंती अने उपरमते तो स विषय जो बाह्य करण है वे ही अपने अपने व्यापारों से स्वाप अवस्था में उपरत होते हैं इसलिए जिनका व्यापार न होने पर जागृत का अभाव होता है और जिनके व्यापार से युक्त होने पर जागृत अवस्था मानी जाती है माना जाएगा कि जागृत अवस्था उसी का धर्म है वह जागृत अवस्था का धर्म ही है तो बाह्य इंद्रियों के सब व्यापार होने पर माना जाता है अवस्था और बाह्य इंद्रियों के निर्व्यापार होने पर जागृत अवस्था का अभाव स्वाप अवस्था तो इसलिए अवस्था बाह्य इंद्रियों का ही धर्म है ये बता रहे हैं कि अतः तेषा एव जागरण धर्म इतिरम उक्वा प्रथम प्रश्न से जागृत अवस्था के धर्मी को पूछा गया था जागृत अवस्था किसका धर्म है तो जागृत अवस्था के धर्मी के रूप में द्वितीय कंडिका में आचार्य पिपला जी ने बाह्य इंद्रियों को बताया इसलिए कहा अतः यानी बाह्य इंद्रियों के व्यापारोपरत होने पर जागृत का अभाव होने से और इनके सब व्यापार होने पर जागृत अवस्था का भाव होने से ये अतः शब्द का अर्थ हैं तेषा एव जागरण धर्म तेषा शब्द से बाह्य इंद्रियों का ग्रहण करना तो तेषा यानी बाह्य इंद्रियाम एव जागरण धर्म जागृत अवस्था बाह्य इंद्रियों का धर्म है यह प्रथम प्रश्न का उत्तर बता करके के द्वितीय कंडिका से अब तृतीय कंडिका से द्वितीय जो प्रश्न है उसका उत्तर देने जा रहे हैं कानी सोपन्ती यह द्वितीय प्रश्न है पांच प्रश्नों में से इसका उत्तर आचार्य पिपला जी देने जा रहे हैं प्राण अग्नये तस्विन पुरे इत्यादि से चौथी कंडिका ती, ती, तीसरी कंडिका से और तीसरी कंडिका का अवतरण है भाष्य में सुप्तवत्सु श्रोत्रादिशु ये अब तृतीय कंडिका का उच्चारण कर लें प्राणाग्नय पुरे जागृती हवा एशो गापत्यो हान व्यानोन्वाह्यपचनो यदापत्याणीयते प्रणयनाह्वनीय प्राण तो द्वितीय प्रश्न था कि इस कार्यक्रम संघात में कौन जगता है इसका उत्तर दिया जा रहा है कि अस्मिन पुरे तो यह पूर्व शब्द से लेना है शरीर को यानी शब्दार्थ तो है द्वितीय प्रश्न का इस शरीर में कौन जगता रहता है और अभिप्राय है तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा किसका कार्य है जागृत स्वप्न सुसुप्ति में शरीर की सुरक्षा कौन करता है जो करेगा उसी का ये व्यापार माना जाएगा शरीर सुरक्षा और ये शरीर की सुरक्षा प्राण का धर्म बताया जा रहा है प्राण प्राण का व्यापार बताया जा रहा है इसलिए कहते हैं कि अस्विन पुरे तो पूर्व शब्द से लिया गया शरीर को और अस्मिन से लिया गया जिस ये तस्मिन अस्मिन ने ये तस्मिन तो ये तस्मिन पुरे इसमें ये तस्मिन सर्वनाम परामर्शक हैं जिस शरीर की जिस शरीरस्थ बाह्य इंद्रिया स्वस्व व्यापार से उपरत होकर के मन के अधीन होकर के स्थित हैं यानी स्वाप अवस्था में पहुंची है तो स्वाप अवस्था में पहुंचा है जिस शरीर का अभिमानी विश्व नामक जीव तेजस बन गया स्वप्न अवस्था में उसी का तेजस नाम होता है ना स्वप्न अभिमानी बन गया जागृत अभिमान को छोड़ करके स्वप्न अभिमानी बन गया और प्राग्ञ सुसुप्ति अभिमानी उन दोनों को भी स्वाप अवस्थास्थ कहा जाता है तो था था था। कहा कौन सी श्रुति है, है, है कह, कहा पर है मांडूकी उप उपनिषद में थोड़ा दिखा वो मंत्र निकालना था था था था था। वो बारह जो मंत्र हैं उनमें से और या कारिका में भी तो, का, तो कारिका हमारे ध्यान में नहीं है बताना थोड़ा तो ये जो है अस, ये तस्मिन पूरे करते हैं जिस शरीरस्थ बाह्य इंद्रिया स्वस्व व्यापार से उपरत हो कर के मन के साथ एक ही भूतसी हुई है वह शरीर एक तस्विन पूर्व शब्द से ग्राह्य है और उसमें प्राण अग्नय एवं जागृति तो प्राणों को अग्नि के तरह अग्नि कहा जा रहा है प्राणों में मुख्य अग्नित्व तो नहीं है इसलिए समझना अग्नि के तरह अग्नि है प्राण अग्नि जैसे होने से प्राणों को भी अग्नि कहा गया और अग्नियों का प्राणों में सादृश्य क्या होगा उसे तो बताया जाएगा आगे प्रसिद्ध जो अग्निहोत्री के यहाँ तीन अग्निया होती हैं उन अग्नियों का साम्य प्राणों में होने के कारण प्राण को अग्नि के तरह अग्नि कहा जा रहा है गौण अग्नि जैसे सिंहो मानव कह इत्यादि में मनुष्य का जो बच्चा है उसे भी कहा जाता है सिंह उसमें मुख्य सिंहत्व तो नहीं है गौण सिंहत्व तो सिंह जैसे गुण जिसमें हैं उसे सिंह कहा जाता है ऐसे ही अग्नि का सादृश्य प्राणों में होने से श्रुति ने गौ रूप से प्राण को भी अग्नि कहा इसलिए प्राण अग्नय यानी अग्नि के तरह अग्नि है प्राण और वे ही प्राण ही इस स्वाप अवस्था में जागृति जगते रहते हैं तो जगने का अर्थ है अपने अपने कार्य में लगे रहना तो प्राणों का जो कार्य है पाँचों प्राण वृत्तियों का वह अपने अपने कार्य संपन्न करते रहता है प्राण का मुख नाशिका से निर्गमन अपान का ओ अधगमन और ये जो है व्यान का सब नाड़ियों में व्याप्त होकर के रहना तो समान का सब नाट शरीर के सब भागों में अन्न रस को पहुंचाना, इत्यादि ये सब कार्य स्वाप अवस्था में भी होते रहते हैं भले ही स्वप्न देख रहा हो या गहरी नींद में हो लेकिन यह प्राण अपान व्यान समान अपना अपना कार्य करते रहते हैं कभी अपने व्यापार से ऊपरत नहीं होते हैं ये उनका जगना है और ये सब होता रहेगा जब तक तभी तक शरीर की स्थिति है शरीर सुरक्षित है और प्राणों का यह व्यापार बंद हो जाए तो शरीर फिर सुरक्षित नहीं माना जाता शरीर नष्ट हो जाता है तो प्राण अग्नय एव ये तस्मिन पूरे जागृति <स्थित> तो इस नवोद्वार वाले शरीर रूपी पूर्व में प्राण ही निरंतर व्यापार रत होते हैं व्यापार से ऊपरत नहीं व्यापार रत होते हैं अब इनमें सामान्य दिखाने के लिए सामान्य ने समानता मुख्य अग्नि की प्राणों में समानता होगी तब तो प्राणों को गौण अग्नि कहा जाएगा अग्नि जैसा कहा जाएगा तो अग्नि का सामान्य ने सादृश्य मुख्य प्राणों में क्या है मुख्य अग्नि का ये दिखाने के लिए ये कहते हैं कि अग्निहोत्री के यहाँ जो प्रसिद्ध तीन अग्निया होती हैं उनमें से अपान व्यान और प्राण ये तीन अग्नि के तरह उन तीन अग्नियों के तरह अग्निया है ये दिखाया जा रहा है तो अपान को कहते हैं गारहपत्य अग्नि है गारह हवा येशो शो अपान तो ये अपान पंच वृत्ति प्राण में जो अपान वृत्ति है जिसका पायु और उपस्थ स्थान बताया है वह गारहपत्य के तरह गारहपत्य अग्नि है जो तीन अग्नियां होती हैं अग्निहोत्री के हां उनमें से एक गार्हपत्य नाम की अग्नि होती है वो मुख्य अग्नि है गारह अग्निहोत्री के घर में और उस अग्नि के तरह अग्नि गर्भपत्य अग्नि के तरह गर्भपत्य अग्नि माना जाएगा अपान को ऐसा क्यों अपान गर्भपत्य अग्नि क्यों है तो कहते इसलिए कि गर्भपत्य अग्नि की समानता अपान में है जैसे सिंह की समानता जिस बालक में है उसे सिंह कहा जाता है गौण रूप से ऐसे गर्भपत्य अग्नि की समानता अपान में होने के कारण अपान को गर्भपत्य अग्नि के तरह गर्भपत्य अग्नि कहा जा रहा है तो क्या समानता है तो ये जो अग्नि होती के यहाँ प्रसिद्ध तीन अग्नि होता अग्नियाँ होती हैं तो उनमें से गर्भपत्य अग्नि से ही हवन के लिए आवनीय अग्नि का प्रणयन किया जाता है ले जाया जाता है गारहपत्य अग्नि से कुछ अंगारे ले जाए जाते हैं हवन कुंड में किसके लिए वो हवन करने के लिए तो जिस अग्नि में हवन किया जाता है देवताओं के उद्देश्य से दी जाती हैं आहुतिया आहुति द्रव्य की जिस अग्नि में उसे आह्वनीय अग्नि कहा जाता है और वह आह्वनीय अग्नि गार्हपत्य अग्नि से आवनीय कुंड में लाया जाता है तो उसे कहते हैं आह्वनीय अग्नि जिसमें आहुतिया डालनी है तो गारहपत्य अग्नि से आह्वनीय अग्नि का प्रणयन हो रहा है ले जाया जा रहा है हवन के लिए उसे ऐसे ही अपान वृत्ति से माना जाता है प्राण वृत्ति का प्रणयन सा हो रहा है इसलिए प्राण को कहा जाएगा आह्वनीय तो प्रसिद्ध गार्भपत्य अग्नि से आवनीय अग्नि का प्रणयन होता है प्रणयन का अर्थ है ले जाना गार्भपत्य अग्नि जहाँ पर है जिस कुंड में वहाँ से आवनीय कुंड में ले जाया जाता है जिस अग्नि को आव्नीय अग्नि हो गया तो प्राण को भी ना भी क्या नाम जो अंदर जाता है अपान है और अंदर से बाहर निकलता है वो प्राण है प्राणन व्यापार रेचक और पूरक होता है अपान पूरक व्या, पूरक व्यापार है अपान का और रेचक है प्राण का कुंभक है व्यान का तो इसमें जो है जहाँ आपान वृत्ति है वहाँ से प्राण वायु ऊपर उठ कर के मुख नाशिका से बाहर निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि गर्भपत्य अग्नि से निकाल करके जैसे ले जाया जा रहा है आह्वनी अग्नि को ऐसे अपान वृत्ति से निकाल करके प्राण वृत्ति को मुखनाशिका से बाहर ले जाया जा रहा है, आह्वनीय अग्नि कुंड के ओर ले जाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उसके कारण अपान को कहा जाता है गार्हपत्य और प्राण को कहा जाता है आह्वनीय तो अपान के गारहपत्यत्व में हेतु बताने वाला वाक्य है यद गारहपत्यात अंतिम वाक्य बीच में व्यानु अनुारचन ये आ रहा है इसके बाद में जो एक वाक्य है यद गारहपत्यात प्रणीयते प्रणयनात ये वाक्य है अपान वृत्ति के गारहपत्य अग्नि में गारहपत्यत्व में अपान को गार्हपत्य क्यों कहा जा रहा है इसमें हेतु बताने वाला वो वाक्य है इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल ओम भद्रंकर